पत्रावली ईसा बेल मैगडली को लिखित एने स्क्वाम बीस अगस्त अट्ठारह सौ चौरानवे परी बहन तुम्हारा कृपा पत्र मुझे समय से एने में मिला मिल गया मैं फिर एक बार बैगली परिवार के साथ हूँ वे सदा के भांति दयालु हैं प्रोफेसर राइट यहाँ नहीं थे लेकिन परसों वे आए और हम लोग एक साथ बहुत आनंदपूर्व समय काट रहे हैं एवानस्टन के श्रीयुत बैडरी जिसने तुम एवानस्टन ने मिल चुकी हो यहाँ आए थे उनकी साली ने कई दिनों में मुझे एक तस्वीर के लिए बैठाया और उसने मेरी एक तस्वीर बनाई मैंने नौका बिहार का आनंद उठाया एक शाम को नाव उलट गई थी और मेरे कपड़े वगैरह सब भींग गए थे ग्रेनेकर में मेरा समय बड़ा ही अच्छा बीता वहाँ के लोग कितने दयालु एवं निस्कपट थे लगता है फैनी हार्टली एवं श्रीमती मिल्स अब तक घर वापस चली गई होंगी यहाँ से शायद मैं न्यूयॉर्क वापस जाऊँगा अथवा मैं बोस्टन में श्रीमती ओलीबुल के यहाँ जा सकता हूँ शायद तुमने यहाँ के प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री ओलीबुल का नाम सुना है ये उन्हीं की विधवा पत्नी है ये बहुत ही आध्यात्मिक महिला हैं वे कैम्ब्रिज में रहती हैं और भारत से मंगाए गए लकड़ी की सिल्प कृतियों से बनी उनकी बैठक प्रशस्त तथा सुंदर है वे चाहती हैं कि मैं जब चाहूं उनके पास चले जाऊं तथा व्याख्यान के लिए उनकी बैठक का इस्तेमाल करूं। बोस्टन वास्तव में किसी भी काम के लिए बड़ा अच्छा क्षेत्र है लेकिन बोस्टन के लोग किसी वस्तु को जिस शीघ्रता के साथ ग्रहण करते हैं उसी शीघ्रता से उसका परित्याग भी करते हैं जबकि न्यूयॉर्क के लोग कुछ धीमी चाल के हैं परंतु वे जब किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं आमृत्यु उसका परित्याग नहीं करते मैंने इन दिनों अपना स्वास्थ्य ठीक रखा और भविष्य में भी ऐसा ही रखने की आशा करता हूँ अभी भी मुझे अपनी संचित राशि से कुछ निकालने का अवसर नहीं मिला फिर भी मेरे पास अभी अपर्याप्त धन है मैंने सारी अर्थकारी योजनाओं का परित्याग कर दिया है और एक टुकड़े रोटी एवं एक झोपड़ी में ही पूर्णतः संतुष्ट रहूँगा तथा कर्म करता रहूँगा मुझे आशा है कि तुम अपना ग्रीषमावकाश आनंद से व्यतीत कर रही हो कृपया कुमारी हाऊ एवं श्री फ्रैक हाउ को मेरा अभिवादन एवं प्रेम सूचित करना शायद अपने अंतिम पत्र में तुम में से तुमसे यह नहीं बता पाया कि मैं कैसे पेड़ों के नीचे सोया रहा उपदेश दिया और कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने को फिर एक बार एक स्वर्गीय वातावरण में पाया उम्मीद है कि आगामी शीतकाल में मैं न्यूयॉर्क को अपना केंद्र बनाऊंगा एवं इस संपर्क में कुछ निश्चय कर लेने पर मैं तुम्हें सूचित करूंगा। मैं यह भी निश्चित नहीं कर पाया हूं कि मुझे इस देश में अभी और रहना है या नहीं इस प्रकार का कोई निष्कर्ष मुझसे नहीं निकलता मुझे अवसर की प्रतीक्षा करनी है तुम्हारे चिरस्नेही भाई की सदा सर्वदा यह प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हें सदा आशीर्वाद दे विवेकानंद